महाभारत पर्व आश्वधिपर्व सप्तमोध्याय अर्जुन का सैंधवों के साथ युद्ध व सम्पावाच जि प्रसादराजान भगधत्सुत विसृज्य जाते तोे सैंधवान्दारत सैंधवरभवदुद्धम ततस्त किटिद हतसे महाराज च चुतरपी वैश्व कहते हैं भरत नंदन महाराज भगदत्त के पुत्र राजा भद्रदत्त को पराजित और प्रसन्न करने के पश्चात उसे विदा करके जब अर्जुन का घोड़ा सिंधु देश को गया तब महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशी योद्धाओं तथा तो मारे गए राजाओं के पुत्रों के साथ गिरिटारी अर्जुन का घोर संग्राम हुआ तेब तीर्णत्याषियम श्वेत प्रत्युद्यूरमृश्यतो राज पांडवरषम यज्ञ के घोड़े को और श्वेतवाहन अर्जुन को अपने राज्य के भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधुदेशी क्षत्रिय अमरस में भरकर उन पांडव प्रवर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े अस्व च तम परामृश्य विषयान्ते विषोपमाह नक्रथा भीम से नाथ न वे विष्व के समान भयंकर छत्री अपने राज्य के भीतर आए हुए उस घोड़े को पकड़कर भीम भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए ते थे विदुराधनुषि प्रत्यप्यंत पदा अवस्थित यज्ञ संबंधी घोड़े से थोड़े ही दूर पर अर्जुन हाथ में धनुष लिए पैदल ही खड़े थे वे सभी छत्रिय उनके पास जा पहुंचे ततस्ते तम महावीर राज्य सतो नरव्याघ्रम परमृता युधि वे महापराक्रमी क्षत्रि पहले युद्ध में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन पुरुष पार्थ को जितना चाहते थे अतः उन सब ने उन्हें घेर लिया ते नाण्य गोत्राणि कर्माणि विविधा चीर्तियतार्थ सरो किरण वे अर्जुन से अपने नाम गोत्र और नाना प्रकार के कर्म बताते हुए उन पर बाणों की बोछार करने लगे प्रतिवारना कौनते वे ऐसे बाण समूह की वर्षा करते थे जो हाथियों को भी आगे बढ़ने से रोक देने वाले थे उन्होंने रणभूमि में विजय की अभिलाषा रखकर कुंती कुमार को घेर लिया उग्र वाले अर्जुन को पैदल देखकर वे सभी वीर रथ पर आरूढ़ हो उनके साथ युद्ध करने लगे तेतमा जगे वीरम दिवात कवचांतक निहंता हंतात कवचों का विनाश संसप्तकों का संहार और जयद्रथ का वध करने वाले वीर अर्जुन पर सैंधुओं ने सब ओर से प्रहार आरंभ कर दिया तथोर सहस्त्रेण अवतेष्ठ के कृत्य विभत्म प्रहिष्ट मनसोभवन एक हजार रथ और दस हजार घोड़ों से अर्जुन को घेरकर उन्हें कोष्ठ बद्धता करके वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे तम स्मर तो बदम वीरा सिंधुराज से चाहवी जयद्रथ से कौरभ्य सम्यसाचिना कुरनंदन कुक्षेत्र के सम्रांगण में सभ्यसाची अर्जुन के द्वारा जो सिंधुराज जयद्रथ का वध हुआ था उसकी याद उन वीरों को कभी भूलती नहीं थी तथा पर्जन्यवस्थर्वे सर्वृष्टि रवा सृजन तैह किरण श्रजुभ पार्थो रवि मेघातरे वे सब योद्धा मेघ के समान अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे उन बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे सर ही संवच्छ चकासे पांडवर चह पंजरातर संचारी शकुंतल भारत भरत नंदन बाणों से आच्छादित हुए पांडु प्रवर अर्जुन पिंजड़े के भीतर फुदकने वाले पक्षी की भांति जान पड़ते थे ततो तथो हाहा कृतम सर्व कौन तेजे पीड़ित त्रैणो कि प्रभाजन कुंती कुमार अर्जुन जब इस प्रकार बाणों से पीड़ित हो गए तब उनकी ऐसी अवस्था अधिक त्रिलोकी हाहाकार कर उठी और सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई तथो तो वह महाराज महारोलो महर्षण राहु र रा प्रसादित्यम जुगपत सोम में महाराज उस समय रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रचंड वायु चलने लगी राहु ने एक ही समय सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रत लिए उल्काश्च सूर्य विक्रज समत वे पथुश्चाभवरा जन कैलास महागिरे चारो ओर बिखर कर घिरती हुई सूर्य से ठकराने लगी राजन उस समय महापर्वत का इलाज भी काँपने लगा ममोचो मतुष्ण दुख शोक समन्विता सप्तर्षयो जात भयाह तथा देवर्षयो पिता सप्तर्षियों और देवर्षियों को भी भय होने लगा वे दुख और शोक से संतप्त हो अत्यंत गरम गरम सांस छोड़ने लगे शशमचा शुभनिर्भिद्य मंडलम शशिनोपत विपरीता दिशाचापि सर्वा धूमा कुलास्तता पूर्वोक्त उल्कायें चंद्रमा में स्थित हुए शश चिन्ह का भेदन करके चंद्रमंडल के चारों ओर घिरने लगी संपूर्ण दिशाएं धूमा छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने लगी रास भारूण संका साधनुष मत स विद्युत आवृत्य घगनम मेघा मुमचुर गधे के समान रंग और लाल रंग के समिश्रण से जो रंग हो सकता है वैसे वर्ण वाले मेघ आकाश को घेरकर रक्त और मांस की वर्षा करने लगे उनमें धनुष का भी दर्शन होता था और बिजलियाँ भी कोंदती थी एवंसेद वीरे सर्वर्षेण संवृते फालगुनि भरत श्रेष्ठ तद्दुतम इवाभवत फिर अर्जुन के उस समय शत्रुओं की बाण वर्षा से आच्छादित हो जाने पर ऐसे ऐसे उत्पाद प्रकट होने लगे कि वह अद्भुत सी बात हुई तस्ते कृण से सर्वत मोहात्त गांडीव आवापादी उस बाण समूह के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुए अर्जुन पर मोह छा गया महारथे महारथे अर्जुन जब मोह्रथ एवं अचेत हो गए उस समय भी सिंधुदेशी देशी योद्धा उन पर वेग पूर्वक महान बाण समूह की वर्षा करते रहे ततो यात्वा तथो मोह सारा धिबुकसर्विस्तम कृतो शांति भवुन की मोह की के वशीभूत हुआ जान संपूर्ण देवता मन ही मन संत हो गए और उनके लिए शांति का उपाय करने लगे ततो तथो सर्वे सर्व तथा सप्तर्षे च ब्रह्मषे जे पूर्वते फिर तो समस्त देवर्षि सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मिलकर बुद्धिमान अर्जुन की विजय के लिए मंत्र जप करने लगे पिते पार्थते तथा संग्रामे संग्रामी परमास्त्री पृथ्वीनाथ तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्रविद्या के ज्ञाता परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए कौरवनंदन यत्रस्य वेह शब्दो शब्द हो पुनः पुनः फिर तो कौरवनंदन अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष के प्रत्यक्षा खींची उस समय उससे बार बार मशीन की तरह बड़े जोर जोर से टंकार ध्वनि होने लगी तथा ततस्त प्रति प्रभु वर्षा धनुषा पार्थाणी व पुरा इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं उसी तरह प्रभावशाली पार्थ ने अपने धनुष द्वारा शत्रु पर बाणों की झड़ी लगा दी ततस्ते सैंधु योधा सर्व सराजका ना दिश्यंत सर ही किरणा फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित हो समस्त सैंधो योद्वाडियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजा सहित अदृश्य हो गए तस् शब्दे नित्रे सुर्ता मुमुचुकार शुसुषापि सैंधवाहम कितने ही गांधीव की टंकार ध्वनि से ही थर्रा उठे बहुतेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेक सैंधव योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने एवं शोक करने लगे। लगेग्र सैंधवालात चक्र भद्राजन थरजालय समर्पयत राजन उस समय महाबली पुरुष अर्जुन अलात चक्र की भाति घूम घूम कर सारे सैंधुओं पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे प्रतिमं विसृज्य दिव्य सर्वासु महेंद्र यु वज्रभि शत्रुसूदन अर्जुन ने बद्रधारी महेंद्र की भांति संपूर्ण दिशाओं से इंद्रजाल के समान बाणों का जाल था फैला दिया मेघजाल जाल निभम सैन्यम विदारज सर्वृष्टि विभव कौरवश्रेष्ठ शरदी विकर जैसे शरद काल के सूर्य मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने बाणों की भृष्टि से शत्रु सेना को विधिन्न करके अत्यंत शोभा पाने लगे इसी महाभारत आशुमेद के परवढि अनुगिता परवढि सैंधव युद्धि सप्तति तमोध्या इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में सैंधुओं के साथ अर्जुन का युद्ध विषयक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ